विचार चल रहा था कर्म का ज्ञान के साथ समुच्च नहीं हो सकता इसमें श्रुति भी अन्य श्रुति भी विभाग पूर्क अन्य कौन सा लिया वहां स्पष्ट का है जो इसी का विस्तार है उसमें का स्व काम है सियाद इत्यादि ना अग्न से काम करवाणी मन एव अस्सी आत्मा वाग जय इत्यादि वचना वच्च तुन कर्मेष्टस्य निश्चित अवगम्यते क्योंकि वहा प्रकरण आरम्भ करते सुम है तो उसने कामना किया क्या कामना किया पत्नी मेरे को हो गए कैसे काम न किया जाया? और क्रमश पुत्र मेशाद इत्यादि इत्यादि करके बाह्य कर्म के अनुकूल सारी चीजों को इच्छा करता है उसके अनुष्ट अज्ञा से काम ने कर्म आ जो अज्ञा हैं और काम ही है उसी को कर्म विहित है इतना ही नहीं ये जो कर दूसरा कर वो कर्म उपासना रूपी कर्म है अज्ञानी का ही मामला लेकिन फर्क है जब बाह्य कर्म नहीं कर पाता उसके लगा मन आत्मा वाक इत्यादि वचना मन ही आत्मा है आत्मने शरीर, क्या है ये शरीर क्या है मन और क्या हो सकती है। और इत्यादि पुत्र कौन होगा वो सबने चेतेगा विचार में होगा तो अग्नित्व कामित्व कर्मिष्ट निश्चित हो गये किस प्रकार से उपासना हो चाहे कर्म हो ये दोनों में और कामित्व ये अधिकार दिखा रहा है वो उन लोगों को एक कर्मनिष्ठा होती कर्म के के बात निश्चित हो जाता है मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मति में दर्शित आनंद कहते हैं किसी मंत्र का कथन करने में ब्राह्मण भाग जो ब्रण्द है वहां के सम्मति को भी दिखा रहे ब्राह्मणाना मंत्र व्याख्यान मंत्रार्थ निर्णय प्रबल उपाय इति तत्र वाक्य कथम अचित अवगम्य देखा कोई पूर्व पक्षी कहे वे उस वृदान्य वाक्य में अज्ञित्व का ज्ञान कैसे हुआ हाँ ऐसा बोलते में जायाद पुत्र जा रहा है कितने बोलने से इसमें है इसका पीछे ये कैसा आपको मालूम हो गया तब जवाब दिया कि नहीं इसमें अग्ञित्व हर प्रकार से स्पष्ट होता है क्योंकि उसके अंदर कामित्व है कामना ही अज्ञान का कार्य है कामना हुई का मतलब अज्ञान 9, 10 नंबर टिप्पण समझा रहे कामित्व से के कामित्व तो, तो स्पष्ट है स्वमित शब्द ही प्रयोग हो गया अकामय इसका मतलब ये है कि कामना कर दिया उसने तो कामी है वो तो स्पष्टी हो जाए लब्धत् अच्छुत्व पृचती कदम अच्छुत्तम किसने अज्ञित्व के बारे पूछ रहे हो अज्ञ कैसे जो कामना करने में अज्ञि कैसे हो जाएगा कामना करना गलत है क्या पूर्व पक्षी करने आशंका तब नहीं, नहीं। अवगम तदव अवग अभाव कामितम एवं कर्माधिकार ये प्रयोजक न तो पूर्व पक्ष न है ये अग्न का निश्चय नहीं हो पाता अतव कामित्व ही कर्म के प्रति अधिकार अज्ञानी होना कर्म के प्रति से कोई लेन नहीं अर्थात पूर्व पक्ष का तो मन में क्या है ज्ञानी भी कर्माधिकारी ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए काम न तो कर्म करना चाहिए और कामना ज्ञानी के हृदय में भी हो सकता है ज्ञानी का भी हृदय में भी हो सकता है अभी दोनों ही कर्माधिकारी मानना चाहिए इसको मन में रख करके पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है तब जवाब देते कि नहीं नहीं जाया मै सद अध्याद अध कर्म कुरीय यदि काम यानस्य आनंदिरी में मंत्र पूरा दिखा दिया वहां पर कहा स्पष्ट जाया मै अथ प्रजाय अथ विमे सै अथ कर्म कुरी कर्म करुं करूंगा धन से इस प्रकार प्रकरण समाप्त कर, कामना करने वाला पुरुष का प्रकार बाह्य न संपद्य जब व्यक्ति सब प्रकार से अभी बाह्य बाह्यपत्निया को प्राप्त नहीं है अर्थात ब्रह्मचारी है फिर लेकिन वो कैसे करेगा अध्यात्म शरीर में में से अलग अलग चीजों को पत्नी पुत्र धन, आदि दृष्टि करके उपासना कर लेता है लिंगम वह भी अज्ञानित्व का लिंग है बाह्य ज्यादि मंत्रेणा आत्मा मनवाने से जो अपने शरीर को अपूर्ण मान रहा है वह पूर्णता का संपादन करने के लिए उपासना करता है क्या उपासना करता है तीन नंबर टिप्पणी देखो वाक जाए इत्यादि वाक मन हो गया ये शरीर और मन को शरीर मान लिया उसने हमने अपना शरीर मान लिया क्योंकि दो होता है ना पति पत्नी मन को पुरुष अपना शरीर मान लिया और इस स्त्री क्या है जिसकी पत्नी हो सके तो वाणी को जिसमें रहने वाला वाणी को अपना पत्नी मान लेता मन को शरीर का पर अपरा पुरुष शरीर पति का शरीर मन पति हो गया और वाणी पत्नी हो गई सीधे सीधे शब्द फिर बच्चे कौन होंगे यहाँ पति पत्नी है मन और वाणी बच्चे तो प्रजा करेंगे ना ये तो बार होता है तब कहते कि देखो बच्चे प्राण प्रजा जो मुख्य प्राण है यही सबसे बड़ा बेटा है चक्षु मानुषम वि चक्षु क्या है मानुषन है चक्षा ही तद विंद चक्षु के द्वारा ही मनुष्य अपने संबंधी पदार्थों को ग्रहण करता है श्रोत्र दैव वित्तम श्रोत इंद्र क्या है दैव है क्यों श्रोत्र ही तृणोती के द्वारा ही वह घृणोती दे दी है शब्द के लिए घृण शब्द मानना पड़ेगा नहीं तो श्रृणौती बना लो स्पष्ट हो जाएगा क्षण नहीं क्योंकि श्रोत्रे के द्वारा वेदों को सुनते हैं ना कर्म उपासना ज्ञान सारी चीजें वेदों के द्वारा उपन के द्वारा जो प्राप्त होता है वह कर्ण के द्वारा ही इंद्रिय के द्वारा है इसलिए श्रोत्र इंद्रिय को दैवी संपत्ति मान दिया आत्म ही वह से कर्म आत्मना ही कर्म करो दी दिया अत्र आत्मा तो शरीरम टिप्पण कार अग्त स्पष्ट हो रहा है अज्ञो कामी एवं अतथा भूत क्योंकि अज्ञ ही क्या होता है जो कामी अज्ञि होगा उसी को इस प्रकार से अतथात पदार्थों के प्रलोभन दिया जाता है प्रसिद्धार्थम प्रवृदन अक, अकिंचन शिशु तथा शक्तुलव मिश्रेण पैसा प्रलोभ्य थे जैसे एक बालक है वह दूध पीने के लिए पीछे पड़ रहा दूध मांग रहा है अब माँ सोचती इसको है इसको दूध देंगे दस्त बढ़ेगा उसको दस्त हो रहा है लेकिन बच्चा दूध के लिए रोता है तो क्या करेगी ओपरा दूध दूंगा तुमको लेकिन इसमें सब तो मिला दूंगा सत्तो मिला करके दूंगा लेना है तो बोलो नहीं तो दूध नहीं मिलेगा अब दूध के लाले से मैं कहते कुछ भी मिला दे तू दे तो दे आओ बच्चे है, हैं वो मान लेते और सब प्रलोभन दे करके कहीं ये, कर ये करोगे तुम ये मिलेगा ऐसे करोगे तो ऐसा होगा प्रलोभ कर थी। इसलिए कर्म विशिष्ट कामित्व केवल कामित्व नहीं अग्त विशिष्ट कामित्व कर्म का अधिकारी का लक्षण बन जाता है मनादेश आत्मान अज्ञान, अज्ञान का कार्य है मन आदि में अपने की भावना कर ले पुरुष की भावना करना यह भी क्या है अज्ञान का ही कार्य है यथाच जैसे दृष्टान्त बहुत सुंदर दे रहा है में कामिनी मनो कामिनी जानो प्रसिद्धा जिसे कामिनी मनो बाहर से अपेक्षा करा लेनो तो मिली नहीं तो क्या करेगा सो के मन में कल्पना करके उसके साथ एंजॉय कर जाएगा है ना स्वप्न में तद्वत यहाँ पर भी समझो अब बाई पत्नी नहीं पत्री है, प्रजा है ऐसे लग गया। ये भी अज्ञान के तो क्या करेगा मन में अपना स्वप्न काल में अपने स्त्री बना लिए और उसके साथ अपना संतोष कर लेते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होने से ये वो, वो कैसा हुआ तो स्वप्न का स्त्री अज्ञान के कारण से ना तो ये भी जो है आपका कल्पित होने के मन को पुरुष मानना पानी को स्त्री मानना यह भी कल्पित होने से अठारह उन्नीस बीस इक्कीस सब टिप्पणी है मनोविजृंबिता मन मन प्रणाम रूपा वासनामयी ना सुप्र में जो है वासनामय है और अग्ञम से वस्तु अग्ञित्व कैसे है वो क्योंकि जो है वस्तु अकामिन्य में वह कामी प्रयुक्त कामित्व धीमत्वा क्योंकि वास्तव में स्वाप्र पदार्थ कैसा है वो कामिनी तो है नहीं भागव स्त्री नाम की चीज नहीं की है केवल झूठी उसमें अकामिनी में कामित्व की बुद्धि कर लिया यही तो अज्ञान है अतद में तदबुद्धि करने का नाम ही अज्ञान है उसी भी भी ही मानना पड़ेगा। फलम उपासना हो हो कर्म उन सब तरह के कर्मों का फल संसार प्राप्ति है यह भी बात वही पर भाषा में, में कहा जब निश्चय हो गया तो उसका फल के बारे में चर्चा करें तो कहीं मोक्ष रूप फल वहां नहीं कहा किंतु वहां जो फल है सकल कर्म उपासना ये बात ब्राह्मण भाग में स्पष्ट काय में कौन टीका एकधारण मनमिद मध्य दिव्या दशपूर्णवासो वाणी भोग साधना मनोवाक्राणलक्षण पश्वेक सप्तान्न सर्गो दर्शद श्रुत येधया तपसा जनेता इत्यादीना एकम साधारण एक अन्न सर्वसाधारण क्या है वो ये दिदंब है, जो कुछ भी खाया पिया जाता हम लोगों के द्वारा गेहूँ चावल दाल ये सारा चीज सर्वसाधारण माना जाता है।, वो एक है और दो देवता संबंधी अन्य और प्रहुत नाम से जो अग्नि में हवन किया गया वह और जो तदर में होने वाला बनी वगैरह जो है वो उसको और प्रहुत से कहा जाता है अथवा मास यागों को भी उतर प्रया दो हो गया देवदाओं का और और और तीन तीन भोग भोग जो जो हम लोगों के अंदर है मन, और मन, वाणी वाणी प्राण। प्राण ये अनुमान गया। तो कितना हो गए एक और दो तीन तीन और तीन छह अंत में एक है जो पशुओं के लिए विशेष कहा गया पशुत्तम में क्या वो तत् दूध है दूध हर पशु अपने बच्चे के जिंदा क्या करता है पहले तो दूधी तो बुलाता है इसलिए कहा हम आदमी भी पशु है पहले क्या, क्या पिलाते हैं जब बच्चा पैदा होता है पशु कोटी को को तो में रखकर कह दिया गया दूध उस अन्न पर जिंदा रहेगा तब आदमी तो दूसरा अन्न खाएगा जिनमें पैदा होते थोड़ी रोटी खाएगा पहला सगल पशुंग एक अन्य पहला अन्न है वो दूध ये सात अन्न यही सगल कर्मों का फल है सात अन्न वाक मंत्र है तपसा जनेत पिता इत्यादि के द्वारा वह कहा गया है मेधया उपासना अत्र मेधा सोलह नंबर सोल सोल सोल है तपसान्ना पिता। उसका सोल सोल में टिप्पणी सोलह सत्रित प्रतिना प्रसिद्ध उपासना का नाम ही मेधा है उसके तरह उसने उत्पन्न किया कर्म तो तथा तो तप और कर्म जो तथा तो भूत है, उसको यहां पर शब्द से कर दिया। तपसा। तब बा, तप को नहीं लेना कर्म को ही लेना और मेधा से उपासना को। कर्म और उपासना किया बल पर जो प्रजापति जी ने क्या किया इन वाक्यत्रे संसाता ज्ञानी अकामयमानस्य अलग है। वो तो अकामयन कल क्या कहा? वो बता बतायात्रे संयासुनिष्ठा प्राकूल्य आत्मसंष्ठ दर्शिता और जयादि एषणात्र का जो संन्यास कर गया है उस आत्मवे के लिए कर्म निष्ठा के प्रतिकूल विरोधी तो मात्र निष्ठा है वो दर्शाया गया है मंत्र क्या है वहां किम प्रजया कर सो योय आत्मा अयम लोक इत्यादि चार चार बाईस जयाद त्रय को त्याग दिया ऐसा जो मुख से जिसने उपनिषदों के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है जो कि कैसा हो आत्मज्ञान कर्मनिष्ठा के प्रतिकूल है और आपा तो परख है उसको कथन करते हुआ प्रका किम प्रजा कर श्यामो ये अयम आत्मा अयम लोक थी अरे उस प्रजा पत्रादी को प्राप्त करके मैं क्या करूँगा जिससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है नहीं त्म प्राप्तिर मे पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ पर मोक्षा वह जिससे नहीं होना है उसको लेके मैं क्या करूंगा नोयमा अयोक उस पर प्रति पांच नंबर टिप्पणी बता रहे हैं किम कि प्रजापद्रित्तलोको प्रजा उपलक्षण चार नंबर प्रजापद जो है वित्त और लोक दोनों को उपलक्षण कर देता है एशाम नोयमात्मी नोयमात्मा लोक कौ दिया उसके आधार पर तथा संवक्षेत अयमात्मा अयक नि असनियात आत्म अयको बना सन्नीत संविहित है न पाठशुदो नित्य सन्निहितो जो नित्य है सन्निहित आपका स्वरूप होने से क्या है वो सनहित है ना प्रकृत थोड़ी है वो इसे नित्य सन्नीहित असनिया मैंने पुरुषार्थ इत जिनके द्वारा हम लोगों को आत्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है इनको लेकर मैं क्या करूंगा ऐसा आक्षेप पूर्वक उनके त्याग का किया हुआ है कर्म कर्मनिष्ठा या मंत्र ने ब्राह्मण संवाद दिया ज्ञान निष्ठाते तत्वाद्य सेवा देति हो एक नंबर टिप्पणी जय देना संयासीना कर्मनिष्ठा में मंत्र का के लिए मंत्र का समर्थन में ब्राह्मण भाग दे दिया और ज्ञान निष्ठा में भी ब्राह्मण भाग प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञान निष्ठय तत्वादये ब्राह्मण संवादये अं पर क्या इत्यादि वाक्यान पुत्रेषा विष्ण् लोकेशन ते येषात्र प्रसिद्धात्र प्रसिद्ध पुत्रेष नष्ण लोकेत्र कीस लुघुगोजितने के लिए वित्त हुसुगो जितने के लिए नाई ना? का जाया में सुत्र में सुत्र अयम लोको जय जय वित्ते कर्तव्य कर्म कुरी कर्म न देवलोको जय ऐसे कहा अद क्या है पुत्र से यह लोकपर्च और वित्त से परलोक पर, पर विचय जैसे पुत्रेश ना और लोगों की चाहिए इस लोग और पर लोग की इच्छा है तभी तो उन दोनों इस पुत्र हाँ तो विभाग कर दिया करके भी व्यवस्था मित्र दिया हुआ है यहां तेष्टात्र तो प्रसिद्ध तथापि तो जय में से कर्म निष्ठा वाक्यवाद जयादना इत्यादि उत्तम फिर भी जाय में कर्मिष्ठा वाक्य में प्रवेश कर दिया से को भी कर के लिए प्रसिद्ध है। जाय कोई अलग नहीं है सं दिया कर्मिष्ठा प्रातिकूल कर्मनिष्ठा तो प्रतिकूल विपरीत है अत्यंत विपरीत है आपको क्यों आत्मनिव स्वरूप अवस्थान न कमिष्ठाव सप्तु अन्नषु आत्मा में ही स्वरूप मान तर के हो जाना आत्मनिष्ठा है कर्मिष्ठा में जैसा होता है सप्तान्ना सो भिन्न में निष्ठा हो जाती है वैसे यहां नहीं है इसलिए मूल में बाबे ज्ञान तो निष्ठा संयासीन असुरया नाम आत्मनो सूपिष्ठा इसलिए आप दिखा रहे पहले निष्ठा बलकर निष्ठा कहां से कहां थे ज्ञान निष्ठा थी एक ज्ञान निष्ठा सन्यासी न जो लोग ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी है तेभ्य उनके लिए ईशावास ज्ञान का कथन हुआ ज्ञान पाने के लिए सन्यास की विधि थी, तीसरे पाद में और, सन्यास और सन्यास को सफलता के लिए नियम सब कथन करने के बाद क्या किया तीसरे मंत्र से नाम इत्यादि के द्वारा अविद्वान का निंदा द्वारा आत्मनो यथात्म आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पांचवे छपे मंत्र सातवा छठा सातवादितर ही ज्ञान निष्ठा उपदिष्ठ ज्ञान निष्ठा का उपदेश हो गया ते ही अत्र अधिकृता न काम क्योंकि ज्ञान निष्ठा वाले लोग ही उस ज्ञान में अधिकारी है कर्मनिष्ठा वाले काम ही लोग इसमें अधिकारी तथा था च्वेता शूद्रा मंत्रोपदिश मंत्रोपनिषदिपरम इत्यादि श्वेता एक दूसरा शाखा का मंत्र लो वहां मंत्र भाग में बात स्पष्ट कहा मंत्र है वहां अत्या परम पवित्रम सम्युम छठाध्याय इक्कीसवा श्लोक है मंत्र छी तथा तो श्वेताश्वतरा नाम मंत्रोपनिषदि श्वेता शाखा का मंत्र भागी उपनिषद में यह मंत्र आया हुआ है अत्याश्रमी व्य जो तीनों आश्रम जिस तरह पत्नी पुत्र आदि उनके संबंध होता है इनको अतिक्रमण कर गया है जो उनका नाम अत्याश्रमे सन्यासी क्योंकि आश्रम ग्रस्त आश्रम संन्यास आश्रम तीन आश्रम ऐसा है जिसमें पारिवारिक संबंध बना हुआ आप है माता है पिता है भाई है बहन है पत्नी है बच्चे हैं, ये संबंध तो है संबंधी ब्रह्मचारी को भी रहता है ना ब्रह्मचारी है।, तो है ना उसको याद त्याग थोड़े बैठा है पूरा उनको त्याग नहीं किया हुआ है इसलिए आखिर मोबाइल रख देते हैं फोन से बात करते रहेंगे हम चिंदे हैं आप भी चिंदे ठीक ठाक है दोनों जगह ठीक है ठीक चल रहा है सब जब जरूरत पड़े थोड़ा हाँ माल पानी भेज दो तो में भी रहता है। बच्चे के जंगल चला जाए जंगल में रह रहा हो वो भी आते रह जाते रहेंगे सेवा भी करते रहेंगे सब कुछ होता है वाहन प्रस्ताशन में छोटे दो लेकिन वहां संबंध तो बने रह सकते हैं सर्वस पूर्ण त्याग करके जाना नहीं है वहां तो इस प्रशासन तीन आश्रमों को भी जो अतिक्रमण कर गया उसका नाम अत्याश्री अर्थ सन्यासी उनके लिए का परमं पवित्रं प्रोवाच या परम पवित्र जो ज्ञान है आत्मज्ञान उसको ऋषि श्वेता महर्षि ने जो कहा है वक्त तो कैसा ज्ञान है ऋषि संघ परमं पवित्रं ऋषि एक-एक तप प्रभाव से, देवदा की प्रसाद श्वेताश्वतरो अथ ब्रह्म ही से रूपेण एक विद्वा दियाजो वो तो ब्रह्म हो गया ना। इसे ब्रह्म है ना स्मृति गीता में नहीं ज्ञानी पवित्रम यह विद्यत ऋषि संग निष्ठम ऋषि गण सेवितम सारे ऋषियों के द्वारा जो सेवित है वही ज्ञान ही है सभी ज्ञान कहीं पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र साधन है मोक्ष का और कोई नहीं और जो मूर्ख है वो ज्ञान को ध्यान नहीं देता है अन्य चीजों पर ध्यान देता है अब पुस्तक देखेगा हाइंडिंग अच्छी है अरे पैंडिंग क्या ले उसके लिए पचास रुपए बेफालतू एक्स्ट्रा दे रहे हैं अंदर कोई ज्ञान न हो सिनेमा के गाने भरे हो तो फायदा क्या है बाहर का बाइंडिंग की सुंदरता से क्या है? अंदर के ज्ञान देखो उस पुस्तक में क्या ज्ञान है और यहां क्या पीछे ले आगे क्या ले आए उसे क्या वो भी मतते हो क्या सोचिए दुनिया भर सोचिए कई बार फालतू छापते जाते लोग और न छाप रहे होते हमारे एक पुस्तक छपा ना कांड के ऊपर एक व्यक्ति ने आक्षेप ही कर दिया आपने पीछे डिब्लियोग्राफी नहीं दिया मैंने आपने किन किन ग्रंथों को पढ़ के सब लिखा उन ग्रंथों की सूची नहीं दिया अरे क्या सूची दो कितने ग्रंथों की सूची दो एक जन्म से पढ़ के थोड़ा ज्ञान लिखा जा रहा है कितने जन्मों से पढ़ाया कितने लाखों ग्रंथ पढ़ाया क्या क्या नाम लिखा जाएगा आपने ग्रंथों की सूची नहीं दी विशेष शब्दों की सूची नहीं दिया आपने वो ध्यान दिया कम से कम जिन की चर्चा की है उन विद्वानों की लिस्ट बना के देते वो भी नहीं दिया अरे उन लिस्टों से क्या लेन देन पुस्तक में जो, जो ज्ञान तुमको मिल रहा है वो ज्ञान को ध्यान दो ना असल में वो आदमी लगता है हमको जो लिखा वो चिड़ गया। वो कांड का भक्त होगा भयंकर जैसे होता ना मानो शंकराचार्य का भगत हो कोई भयंकर अद्वैत कट्टर वेदांत थी कोई पुस्तक पहुंचा दे वेदांत के खिलाफ वाला वो पढ़ के क्या करेगा किन मिलाएगा थोड़ा गुस्सा है हमारा कर दिया देखता इसको एकदम क्रोध आएगा और कुछ गलती निकालने कोशिश करेगा लेकिन मान उसके दिमाग में ग्रंथ में कोई गलती नहीं निकलकर क्या नहीं करेगा वो तुम्हारे जो है ठीक नहीं तुमने जो इंट्रोडक्शन दिया वो ठीक नहीं तुम्हारा परिचय ठीक नहीं तुम्हारे छोटे उम्र वाला तुमने कैसे लिख दिया अरे कुछ ना कुछ पाना बनाया क्या ग्रंथ में कोई कमी तो नहीं खरा अब वो क्या कहेगा एक ने और भी, भी कह दिया आपको उम्र तो बहुत छोटा है इतनी उम्र में आपने यही तो से कैसे लिख दिया हमने कहा शंकराचार्य तो 32 तो उम्र में सारा क्लिक कर चलेगा हम तो 48 के ज्ञानेश्वर महाराज तो 16 उम्र में सारा काम कर गए हा? हम तो उसकी तीन गए तो उम्र अड़तालीस तो अब दूसरा सबसे बड़ी बात है उम्र तो ज्ञान का कोई बाधक नहीं होता प्रषद में तो आया वामदेव महर्षि को गर्म में रहते वक्त ही ज्ञान हो गया इतने पर आपने सुना गर्म ही ज्ञान हो गया पैदा होने से पहले अब उसको कहोगे तू तो अभी पैदा हुआ तो असमत तो ब्रह्म ज्ञान बोल रहा ऐसा है ऐसा डांटेंगे क्या उसको अभी पैदा हुआ ब्रह्म ज्ञान बोलने लग गया तो उम्र का उम्र भाजक नहीं होता लेकिन अब क्या करें आदमी को कुछ दोष मिला नहीं तो कुछ न कुछ बहना बनाना है कुछ देना है आप उम्र छोटा है आपने नहीं आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया। अरे पुस्तक क्या ज्ञान है वो तो देखो ये उस ज्ञान से तुम्हारा पछरा ज्ञान ही नहीं पचरा लगता उसका शायद तो ये संसार का नियम है इसलिए गति की देखो ऋषि संगजुष्ट वास्तव में जो संत है उस ज्ञान कहीं से वंगारते उन्हें आगे पीछे किसी चीज से मतलब नहीं है वो कैसा, कैसा इत्यादि विभज्यक्त वहां पर भी विभाजन पूर्वक है स्वतः कर्मियों को और ज्ञान निष्ठा अलग अलग करते निष्ठाधिक गृिभ्य कामीभ्यो अज्ये पृथकृति बार नंबर अत्याश्रमी ज्ञानिष्ठा सन्यासियों से अलग कर दिया किससे किन से अलग दिया कर्मनिष्ठा में अधिकृत कौन गृहि कामी पुरुष जो है उनसे पृथक करके अज्ञानियों से पृथक करके वहां भी स्पष्ट कहा है इस तरह से सारे उपसंकेत कर दिया दो तीन उपनिषद बहुत है सकल उपनिषदों में कर्म और ज्ञान का विभाग स्पष्ट दिखाई देता है क्यों अधिकारी वेदा एक अज्ञानी है दूसरा विवेकी है ये तो कर्मणा भाष्य कर्मनिष्ठ कर्म करवंती कर्म जी विषव तब प्रविशंती इत्यादि जो कर्मी लोग हैं जिनका कर्म में ही निष्ठा है और कर्म करते हुए सारा सौ साल जिंदा रहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है केवल कर्म करना भी गलत है केवल उपासना करना भी गलत है केवल कर्म करने वाला तो अंधकार में पढ़ा ही और केवल उपासना में करने वाला और से घोर तो अंधकार में चला जाएगा क्यों क्योंकि केवल कर्म करने वाला तो स्वर्ग जाके लौटा जाएगा लेकिन उपासना करने वाला देव भाव को प्राप्त कर लेगा ना जब देवभाव को गौड़ देव भाव में तो पता नहीं कितने लाखों साल पढ़ा रहना पड़ेगा एक इंद्रिय का तक आप देवता बन गए और एक इंद्री का समय कितना है चौदह मन तक आपको देवता बने रहना पड़ेगा इस और ज्यादा अंधकार में चला गया ना दोबारा उसको मौका ही नहीं मिलता है आकर के ज्ञान प्राप्त करने का कर्मी के तो जल्दी लौटने का मौका मिला वो जल्दी लौटाता है स्वर्ग से भोग करके सुख भोग करके जल्दी लौटाता है केवल कर्मी लेकिन जो केवल उपासक होता है तो देव भाव को दोबारा तो कहा, कहा गया यहाँ पर उससे ज्यादा अंधकार में जा रहा है वो छोटे गड्ढे में गिरा बड़े गड्ढे में गिर रहा है ऐसे कहा जा रहा है इसीलिए ताकि व्यक्ति केवल कर्म ना करें केवल उपासना भी ना करें उपासना विशिष्ट कर्म को करें ताकि प्राप्ति हो जाए। तो लौटने का नाम ही जान करके कर्म उपासना भी निंदा कर विधान करने के लिए केवल कर्म की विनिंदा और केवल उपासना की भी निंदा, की कर्म की निंदा, और निंदा का तात्पर्य किसमें है कर्म और उपासना का समुच्छय विधि में लेकिन पूर्व पक्ष आगे करेगा शब्दावी जो प्रयोग किया है मंत्र में ये अंध तम प्रवेश ये अविद्यासोवे तमो यहा विद्या और अविद्या शब्द है इसे पूर्व पक्षी क्या विद्या हमने ब्रह्म ज्ञान ले लेगा और अविद्या कर्म ले लेगा और क्या इन दोनों का समुचय करना इष्ट बोध्य केवल ज्ञान भी ठीक नहीं केवल कर्म भी ठीक नहीं कर्म और ज्ञान का समुचय होना चाहिए ऐसा अर्थ करेगा इसे केवल ज्ञान की भी निंदा है केवल कर्म की भी निंदा है कहते कर्म और ज्ञान समुचय से ही मोक्ष होता है ऐसा पूर्व पक्ष इस बात को घटाने का प्रयास करता है तो सिद्धांत खंडन कर करके नहीं यहां विद्या का कर अर्थ कर्म ये तो ठीक है विद्या का अर्थ उपासना है ब्रह्म ज्ञान इसके लिए भी हम मंत्र में भी घुसने से पहले थोड़ा और शास्त्रार्थ करते देखिए पहले इसको निपटा लो ये तो कर्मीण ये तो कर्मिण जो कर्मी है कर्मनिष्ठा कर्म कुरंत तेरह चौदह पंद्रह तो कर्मीण तावत ज्ञान निष्ठा प्रकरण परिसाप्त ज्ञान निष्ठा प्रकरण को समाप्त करके कर्मनिष्ठा प्रकरण इसलिए यहां पर भी हम शुरू करने जा रहे हैं किसमें ईशावासी प्रतिशत में नौवे मंत्र से लेकर अंत तक क्या है कर्म निष्ठा का आरंभ किया जा रहा है ज्ञान निष्ठा को समाप्त करके क्योंकि व्यक्ति कर्मी कौन है जो व्यक्ति का नहीं कश्चित क्षमता जात कर्मकृत कर्मित्व से साधारण न्याद आ कर्मित्व साधारण धर्म है सभी के अंदर चीज है एक क्षण कोई चुप छाप कर्म, थी। बद्ध कर्म में ही जिसका श्रद्धा श्रद्धा बंधी हुई है भी भी और जो उनकी है जबरदस्त विशिष्ट उनकी ऐसी विशिष्ट क्रिया को के द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है कि कर्म कुर करता हुआ ही वो चिंता रहना चाहता है कर्म त्याग का नाम सुनकर डरता है और हम का संगीत ही करेगा तो भ्रष्ट बोल देंगे अरे ये तो कर्म त्याग करने के उपदेश देते तो वहां भ्रष्ट है एक समय में ऐसे ही था सन्यासी का बात को सुनने को ध्यान नहीं देते सन्यासी आ गया इधर भिक्षा लोग भाग जाते जंगल में चले क्या हमें बच्चों को भ्रष्ट कर देगा तो कहें कर्म को जरूरत नहीं बोलेगा अगर हमें बच्चे जिन छोटी त्याग देंगे इसमें बन जाएंगे आजकल पहाड़ों में तो बहुत ऐसा है महात्मा कहते कि बच्चे भागते हैं गांव के भी लोग घर के लोग सब हैं। सब बच्चों मंदर देते हैं। क्या चाहिए भाग्य में हो तो होएगा ही निकल के भागे वहां से तो टिकेगा सामान्य देखने को मिलता है कर्म इतना जड़ है कर्म करते हुए जीते हैं कर्म त्याग न तो दूर की बात कर्म त्याग करने वालों को सुनना भी नहीं चाहते शोपी तो यम नित्य कठोर परिषद मिसले का सुनने को नहीं मिलता है और सुनने पर भी तो नहीं जान पाते उसको ऐसा तत्व ही है कर्म कर देव कत पुनर एवं अवगम्य थे न तो से पूछता है ये कैसा आपको समझ में आ रहा है ये संपूर्ण ईशावा एक ही के लिए नहीं है आठ मंत्र ज्ञान निष्ठा है और बाकी दूसरों के लिए है यह आपको कैसे जानकारी हो रही है कदम एवं अवगम थे कर्मी ने एवं कर्म निष्ठावान पुरुषों के लिए कर्म करता जीने वालों के लिए नवे से लेकर आगे तक है अंत तक है ये आपने कैसे निर्णय ले लिया न तो सभी के लिए नहीं मैंने ज्ञानी अज्ञानी कर्मी अकर्मी कामी अकामी सब चले सामान्य रूपने में किया जा रहा है ऐसे क्यों नहीं मानते हो आप ऐसा जो संगी जो सन्यासी है जो कामना त्याग दिया त्याग दिया है उसके अंदर साध्य साधन भेद ही नहीं रह गया वो कैसे कर्मनिष्ठा का अधिकारी हो जाएगा अरे जा अकामिन साध्य साधन भेदोपमर्देन मनसन्यासीन यहां सर्वे प्रमुख काम से हृदय श्रद्धा अथ मर्ो अमृतोति अथ ब्रह्म सामुत उसी प्रदर्ण महे ना विर दुश्चरिता ना सही नासो वापिया प्रज्ञिन स्वार सर्वात्म सर्वात्म को प्राप्त कर गया तो जाएगा क्योंकि जब हृदयगत सारे कामनाएं नष्ट हो जाती हैं यदा सर्वे अस् हृदय काम क्या हो गया प्रमुचंते ये काम ये ना अस्य काम ये चतुर्थी ऐसे घटपड़ अलग अलग छापना चाहिए काम ये ऐसा है अलग अलग ये ऋदिश्रद्धा काम यदा सर्वे प्रमुख अथ मर्त्य अमृत बहुत तब मृत्य अमृत हो जाता है अथ माँ भी हो गया, गया अच्छा आपनेत्र कर दिया क्या किया अथ किया पाठ भी दे वैसे अथा भी है अत्र भी है लेकिन अत्र हो तो और भी अच्छा है जब ऐसा होता है तब वे शरीर में रहती हुई को प्राप्त करता है ये जाता है, है। और दिया उसको अविरतो बिना वैराग्य का प्रशांतिका और दुश्चरित पुरुषों को कोई प्राप्त होने वाला अविरतो दुश्चरिता अशांत असमाहित अशांत वापी न इन लोगों के सूत्र प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है प्रज्ञाने न, एक मात्र प्रज्ञान के जिसमें यह बात आएगी सर्वाणी भूतानी अब उसके आधार पर जो है यहां प्रश्न क्या बोला ईश्वर में सर्वाणी भूतानी आत्म विजानता तद्रको एकत्व तर कौ शोक एक अमूढ़ क्योंकि ऐसा जो आत्म तत्व ज्ञान है जो सात भेद कोई नष्ट कर दिया है जो उस ज्ञान के साथ कोई भी अमूढ़ व्यक्ति कोई मूर्ख ही कर लेगा मोहयुक्त व्यक्ति कर लेगा इन अमूढ़ व्यक्ति कभी एकदश आत्मज्ञान को कर्म के साथ या ज्ञानांतर उपासना के साथ समुच्चय समच्च करने की इच्छा भी नहीं कर सकता समुचिशति समुच्चाई करने की इच्छा कदा भी नहीं कर सकता ज्ञानांतरण कर दिया उपासना ज्ञान शब्द लेना है उपासना भाष्य में ज्ञान शब्द में ना कर्मणा ज्ञान वाही अमूढ़ समुचि न समुचित न क्षति ऐसे ज्ञान को कनचित भी कर्मणा किसी भी कर्म के साथ या उपासनाओं के साथ कोई अमूढ़ पुरुष जो है कभी समुच्चे करने की इच्छा नहीं करेगा सात नंबर टिप्पणी इसलिए महाभोध ज्ञान से कर्मणा समच्छय हो ज्ञाने तो सवी साझा त्याग कोई कह सकता है ज्ञान का कर्म के साथ पहले समच्चय न हो इन कर्म का ज्ञान के साथ बोलता है ना आज मैं कहने का तात्पर्य है कर्म प्रदान ज्ञान गौण यह नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं ज्ञान को प्रदान कर दो कर्म को गौण इन दोनों को समच्चय करके ही मोक्ष होता है कौन प्रधान है वो मुख्य है। यदि आप कहते हो पूर्व ये भी नहीं हो सकता इस प्रकार से भी समुचिष्ट नहीं है विद्याया अंधन तम इत्यादोच विद्याद्यानम विद्या अविद्यासनात्मक इत्यं विपर्यस्यतो अनुकंपया आह यदि कोई दूसरा का ऐसा भी क्या सकता है अंधन शब्द में विद्याशब्द क्या लेना आत्मैकत्व ब्रम विद्या को लेना और से उपासना को लेना भी कोई कह सकता है एक पक्ष तो वो है जो कर्म लिया और दूसरा पक्ष कह सकता से उपासना लूंगा, है ना? से या तो ब्रह्मज्ञान का कर्म के साथ समचय करो या ब्रह्मज्ञान का उपासना के साथ समचय कर दो ऐसा दो में एक पक्ष कोई भी लेकर ज्ञानांतरण वाक तब कहते कि अनुपात ये नहीं हो सकता, समझारे भाई तुम कर्म के साथ, उपासना की क्या बात? उपासना के साथ भी और नहीं कर सकते मदेना सर्वाणी भूता अवधारणे उत्तम पूर्वार्धे न उत्तराधेन चर्व संसार निवृत्ति फलकम उत्तम नौ कर्मणा मूढ़ समुचित में साधन करके जो आत्मिक्ञान कर लिया जिस समय में जिस हृदय में जिस आत्मा में सर्वाणि भूतानि आत्म भूत सूत आत्मा सगल भूत जो है आत्मा के साथ ही भूत हो गया है इस प्रकार से अवधारण करते हुए निश्चय करते हुए जो पूर्वार्घर कहा और उत्तरार्ग उसी मंत्र में संसाफल जैसे कौम क शव कह एक तो फल है ये हुआ है उसको नूढ़ समुचित नमूढ़ अमूढ़ होकर कोई व्यक्ति के तरह ऐसा नहीं किया सकता है मूड ही उल्टा सीधा ऐसा व्याख्या कर सकता है में करने इच्छा है, है। ये दिखाई भी दे रहा घने का तात्पर्य क्या हो सकता है यहाँ अलग अलग की निंदा भी सुन रहे हैं ना आप केवल कर्म की भी निंदा कर दिया केवल उपासना फिर किसका समुचया करना चाहते हैं आप वो भी कहना जरूरी है यहाँ उसके अगला श्लोक में आएगा फिर किसका किसके साथ समुच्छे कर सकते हो इसकी व्यवस्था आगे मंत्रों में दे देंगे निंदा तो दे इसलिए लेकिन यहाँ तो समुच्छय करने की इच्छा से अविद्वान की निंदा की जा रही है अविद्व आदि से लेना उपासक अविद्वत से कर्मी और आदि से उपासक नीचे टिप्पणे अविद्व आदि निंदा क्रिय आठ नंबर में ईशा इत्यादि प्रसन्न इत्यादि आठ नंबर में नीचे है। आ, सो उन्नीस नंबर टिप्पण में देखो hmm. कर्मित्व सती अनुपासको अविद्व कर्मी होता हुआ जो उपासन नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं अविद्वा और आदि क्या ना आदि उपासीन सन अकर्मित्व कर्मित्व आदि शब्दार्थ इन उपासना कर रहा है कर्म नहीं करता उसको आदि शब्द लेना इसलिए अविद्वान का तात्पर्य उपासना को त्याग कर कर्म करने वाला और हां उसको लेना है जो उपासना को त्याग कर जो कर्म कर रहा है पहला पक्ष दूसरा पक्ष में क्या हो इसलिए कर्म को त्याग कर क्यों उपासना? उनको आदि सबकी निंदा कर दिया है सीधे-सीधे शब्दों में कहा जाए तो केवल कर्मी की निंदा और केवल उपासक उनमें से भी यहाँ पर जिस किसका किसके साथ समुच्छय हो सकता है युक्ति के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर उसको कहने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं इस नवम मंत्र से किसका किसके साथ यश एक संभव थी किसके साथ समुच्छय हो सकता है उसको न्यायतम नियुक्तियों से और शास्त्रो तो वा और शास्त्रों के आधार पर हम यहां कथन करने जा रहे हैं निंदा ये बहुत सुंदर नियम बता रहे बीस नंबर टिप्पण पर निंदा प्रशंसे ही वेदे विधिक्सिता विधिक्सा कुमार्ग के ऐसे परिचारिक है ना चाने परिहारिक क्योंकि निंदा और प्रशंसा इसी माध्यम से वेद में सकल चीजों की विधि करने की इच्छित है विधिक्सा विधान करने की इच्छा है श्रुति क्या करती है दो रास्ता को अपनाते हुए सगल विधि दो तरीके से दोनों को आपस में मिलाकर के क्या निंदा और स्तुति, निंदा और प्रशंसा इन दोनों के आधार पर विधि विधान कर वेद जो है सगल विधियों का विधान करना चाहती है क्यों कुमार्ग परिहारी के इसके द्वारा कुमार्ग में जाने की संभावना जो होती है उसका परिहार हो है क्योंकि निंदा और प्रशंसा मिलकर के क्या करते हैं कुमार्ग से आपको बचा देते हैं प्रशंसा सुन करके आप उस रास्ते चलने लगोगे और निंदा सुन करके वो तो रास्ते में नहीं जाओगे जिसकी निंदा की गई उसको तुम क्या जिसके प्रशंसा की गई उसे तुम ग्रहण करोगे अपने आप क्या होगा कुमार्ग में जाने से आप बच सकते हैं यह लाभ होगा कुमार्ग परिहार के इतिभाव यही मुख्य आधार है जिसके आप व्यवस्था है ताकि मनुष्य को कुमार्ग से जाने से कर्म करने से पाप से बचाने का प्रयास है। निंदा क्रियत मैंने निंदा दृश्यता ऐसा करना क्रियत का अर्थ भाष्य में यदि क्रियते प्रयोग कर दिया यानी क्रकार कहते हैं उसका अर्थ तो दृश्यते बना लेनी चाहिए भाष्य में है ना समुच्च शिष्या अविद्युत आदि निंदा क्रियते उस और कर कर दृश्यते नंबर पे फल समुचय करना ही इष्ट है ना अविद्व निंदाया समुच विध्य तत्व सती का विधि करने के लिए एक निश्चय हो गया विचार होता है किसका किसके साथ समुच्च होना चाहिए और किसका समुच्चय नहीं हो सकता यह आपको सुस्पष्ट करना है उसके लिए आगे मंत्र सब आरंभ होते समुचय संभव न्यायतः शास्त्र उच्चते उसको यहाँ पर कहा जा रहा है यदमित्तम देव देवदा विषय ज्ञान तद् संबंधित न उपन न परमात्म हो जो दैवित है देवता देव दे। देव उपन्या उसको कर्म संबंधी समुच्छय उपासनाओं का हो सकती है यही बात क्या उपन्यास्त थे न परमात्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान के कर्म के समुच्छय उपन्यास कथन नहीं हुआ है